देवी भागवत आठवां स्कंध प्लक्ष शालमली कुछ कोंच काक और पुष्कर द्वीपों का वर्णन इक्ष का समुद्र प्लक्ष द्वीप की अपेक्षा बहुत बड़ा है अतः प्लक्ष द्वीप से धूने विस्तार वाला शालमली द्वीप है जितना लंबा चौड़ा यह शालमली द्वीप है उतने ही आकार का वहाँ मदिरा का समुद्र है जिससे यह द्वीप घिर गया है वहाँ ऐसा बड़ा एक सेमर का वृक्ष है जैसे पृक्ष द्वीप में पाकर का का था, महात्मा जी इस द्वीप द्वीप में हैं। उस सालमली शासन राजा यज्ञबाहु के हाथ में है यज्ञबाहु राजा व्रत के ही पुत्र हैं उन्होंने अपने सात पुत्रों को यह पृथ्वी बांट रखी है सालमली द्वीप के सात वर्षों के नाम हैं सुरोचन सौमनस्य रमणक देववर्षक पारिभद्र आप्यायन और विज्ञान उन वर्षों में सात पर्वत और सात नदियाँ भी हैं पर्वतों के नाम हैं सरस सतसिंह वामदेव कंदक कुमुद पुष्पवर्ष और सहस्त्र श्रुति और नदी के नाम हैं अनुमति सिनी वाली सरस्वती कुहू रजनी नंदा और राका उन वर्षों में रहने वाले समस्त पुरुष वीर्यधर, वसुंधर और इंद्र, चार वर्णों में भक्त हैं। हैं। हैं वेद स्वरूप चंद्रमा को भगवान ईश्वर मानकर वे उनकी उपासना करते हैं। कहते हैं जो अपनी रणों से पितरों के लिए शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विभाजन कर रहे हैं तथा संपूर्ण प्रजा जिनका शासन मानती है वे भगवान सोम प्रसन्न हो जाए इसी प्रकार मदिरा के समुद्र की अपेक्षा स्वयं दुगने विस्तार वाला कुछ द्वीप है यह द्वीप खरीद के समुद्र से घिरा दिखता है वहाँ कुश की एक सघन झाड़ी है अतः उसे कुछ द्वीप कहते हैं अग्निदेव अपने सुंदर ज्वाला से कष्टों को भस्म करते हुए सर्वव्यापी होकर विराजते हैं यह द्वीप प्रियव्रत कुमार राजा हिरण्य के शासन में है हिरण्य ने द्वीप में सात वर्ष करके इसे अपने सात पुत्रों को सौंप दिया है पुत्रों के नाम है वसु वसुदान ऋण नाभिगुप्त स्तुतिव्रत विवेक और भामदेव उन वर्षों में उनकी सीमा निश्चित करने वाले चक्र चतुसिंग कपिल चित्रकूट देवालिंग उर्थरोमा और द्रविण नाम वाले सात पर्वत प्रसिद्ध हैं नदियाँ भी सात हैं उनके नाम है रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा श्रुतविंदा देवगर्भा घृत्युता और मंत्र मालिका कुशद्वीप के समस्त निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं कुशल कोविद अभियुक्त और कुल, कुलक संज्ञक चार वर्ण वहाँ रहते हैं वे अग्नि को भगवान शिहरी का विग्रह मानकर अपने यज्ञादि कर्म कौशल द्वारा उनकी उपासना करते हैं सब लोग वेद के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं अग्निदेव से उनकी प्रार्थना है जातवेदा कहनाने वाले भगवान अग्निदेव आप परम परमात्मा को स्वयं हवी पहुंचाते हैं अतः श्रीहरि के अंगभूत देवताओं के द्वारा आप उन परम पुरुष परमात्मा का करें इस प्रकार कुछ द्वीप में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों के द्वारा स्वरूप भगवान श्रीहरि की उपासना होती है नारद जी ने कहा सर्वार्थर्शी प्रभो अब आप शेष द्वीपों के परिमाण बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद कुछ द्वीप अत्यंत विस्तृत गृह समुद्र के द्वारा चारों ओर से खिला हुआ है इसके बाहर दुगने परिमाण वाला कौन द्वीप है इस क्रंच द्वीप को इतने ही विस्तार वाले क्षीर समुद्र ने घेर रखा है यह वह द्वीप है जहाँ कौनच नामक पर्वत है इस पर्वत के कारण ही इस द्वीप को कौंच द्वीप कहते हैं प्राचीन समय की बात है स्वामी कार्तिकीय की शक्ति से इसका पेट ही फट गया था समुद्र ने इसे खींचा और वरुण ने रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की तब यह पुनः कायम हुआ पृथ्व्रत कुमार श्रीमान धृत इस द्वीप के व्यवस्थापक थे उन नरेश को अखिल जगत से सम्मान प्राप्त था उन महाराज ने अपने द्वीप को सात वर्षों में विभाजित किया और इनके पुत्रों की संख्या भी सात थी फिर धृष्ट पृष्ठ आज्ञा से एक एक पुत्र एक एक वर्ष का राजा बन गया इस प्रकार पुत्रों के वर्षों की व्यवस्था में नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्रीहरि की शरण ले ली